यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहु कृपाल कह पावा तुम के भाति सुना मद नारे कहु को कौतुक भारी गरुण महाज्ञानी गुणराशे सेवक यति निकट निवासी के है तो काग सन जाए सुनी कथा मुनि कर बेहाये हे कृपालु बताइए उस कौमे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है गरुण जी तो महान ज्ञानी सदगुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस सुनी? कह कमन विधि दो हरि भगत का गौर गादम गौरी गिरा सुनि सरल सुहाये बोले शिव सादर सुख पाई धन्य सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी तु नहु परम पुनीत इतिहासा जो सुनिशोक लोक नसा कहिए का भूसुण्डी और गरुण इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले हे सती तुम धन्य हो तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है हे रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है अत्यधिक प्रेम है अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोग के भ्रम का नाश हो जाता है उपजय रामचरण विश्वास भवनिधि तर नर बिन प्रयास ऐसे ही प्रश्न विहंग पते किन्हीं का सन जा सोसब सादर कह सुनहू मामन ल तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है पक्षराज गरुण जी ने भी जाकर कागभ जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे हे उमा मैं वह सब आदर सहित कहूँगा तुम मन लगाकर सुनो मैं जिम कथा सुने सो प्रसंग सुन सुखी सुलोचने प्रथम दक्ष गृह तवयता सति नाम तब रहा तुम्हारा दक्ष यव भाप तुम यति क्रोधत जे सब प्राण मम अनुचरण की नमखा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 और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो तब यति सोच मन मोरे दुखे दुखी भयोग प्रिय तोरे, सुंदर बन गिर सहितरित तड़ा गौतुक देख तिर विरा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 सेलो परिसर सुंदर सोपान सो उन में एक एक पर पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है जिसकी मड़ियों की सीढ़िया देखकर मन मोहित हो जाता है अमल मधुर जल जल जब पुल बहुरंगजत कल रंसरा गुंजत मंजूल भिंग उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं हंसगढ़ मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं